भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति अब्दुल बहा ने कहा आज मौसम कितना सुंदर है आसमान साफ है सूर्य चमक रहा है और इससे मनुष्य का हृदय प्रसन्न हो रहा है ऐसा साफ और सुंदर मौसम मनुष्य को नया जीवन और शक्ति देता है और यदि अस्वस्थ है तो एक बार फिर वह अपने हृदय में पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति की आनंदमय आशा का अनुभव करता है प्रकृति के सारे उपहार मनुष्य के भौतिक पहलू से संबंध रखते हैं क्योंकि केवल उसका शरीर ही भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय कला या धंधे में सफल होता है तो इससे वह अपने शारीरिक सुख को बढ़ाने योग्य बनता है और अपने शरीर को ऐसा सुख और आराम देता है जिससे वह आनंदित होता है आज हम चारों ओर देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने आप को हर प्रकार की आधुनिक सुविधा और विलासिता से घेरे रहता है और अपनी प्रकृति के भौतिक तथा शारीरिक पहलू को किसी भी चीज से वंचित नहीं करता परन्तु सावधान ऐसा न हो कि शारीरिक वस्तुओं के बारे में अधिक सोच विचार के कारण आप आत्मा से संबंधित बातों को भूल जाएं, क्योंकि भौतिक लाभ मनुष्य की आत्मा को ऊँचा नहीं उठाते सांसारिक वस्तुओं में संपूर्णता मानव शरीर के लिए आनंदमय है परन्तु यह किसी प्रकार से उसकी आत्मा को महिमायुक्त नहीं बनाती यह संभव है कि कोई व्यक्ति जिसे प्रत्येक भौतिक लाभ प्राप्त हो और जो उन तमाम महान सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हो जो आधुनिकम सभ्यता उसे दे सकती है परन्तु वह पावन आत्मा के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपहार से वंचित है भौतिक उन्नति करना निश्चय ही एक अच्छी और प्रशंसनीय बात है परन्तु ऐसा करते हुए इससे अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति से हमें असावधान नहीं होना चाहिए और हमारे बीच चमकते हुए दिव्य प्रकाश से आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए केवल आध्यात्मिक तथा साथ ही भौतिक सुधार द्वारा ही हम कोई वास्तविक उन्नति कर सकते हैं और सम्पूर्ण जीव बन सकते हैं संसार में यह आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश लाने के लिए ही सभी महान शिक्षक ईश्वरीय अवतार प्रकट हुए हैं वे इसलिए आए कि सत्यता का सूर्य प्रत्यक्ष हो और मनुष्यों के हृदयों पर चमके और इसकी अद्भुत शक्ति द्वारा मानव अनंत प्रकाश प्राप्त कर सके जब महात्मा ईसा प्रकट हुए तो उन्होंने पावन आत्मा व प्रकाश को अपने चारों ओर फैलाया और उनके शिष्य तथा अन्य सभी लोग जिन्होंने उनकी दीप्ति प्राप्त की और ज्ञानवान आध्यात्मिक प्राणी बन गए इसी प्रकाश को प्रत्यक्ष करने के लिए उत्पन्न हुए और संसार में आए उन्होंने लोगों को अनंत सच्चाई की शिक्षा दी और सभी देशों पर दिव्य प्रकाश की किरणें डाली अफसोस देखिए किस प्रकार मनुष्य अवहेलना करता है वह अभी भी अपने अंधकार के पथ पर चल रहा है और फूट झगड़े और भयानक युद्ध अभी भी जारी है वह भौतिक प्रगति को अपनी युद्ध की लालसा को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है और वह अपने ही मनुष्य भाई का नाश करने के लिए विनाशकारी उपकरण और यंत्र बनाता है परंतु हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए क्योंकि सच्ची प्रगति का केवल यही एक सही मार्ग है वह जो ईश्वर से आता है और केवल मात्र वही धर्मप्रायण है मैं आप प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं कि पावन आत्मा की कृपाएँ आपको प्राप्त हो ताकि आप सचमुच प्रबुद्ध हो जाएं और सदा प्रभु के साम्राज्य की ओर उन्नति करें तब आपके हृदय शुभ समाचार पाने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके नेत्र खुल जाएंगे और आप ईश्वर की महिमा का अवलोकन कर सकेंगे आपके कान खुल जाएंगे और आप प्रभु साम्राज्य की आवाज़ को सुन सकेंगे और वाकपटु जिहवा के साथ आप लोगों का दिव्य शक्ति तथा प्रभु प्रेम की अनुभूति हेतु आह्वान करेंगे